अतः किति इति यत्र कुत्रापि उच्यते तत्कार्यम् अत्र प्रवर्तते शृकः किति श्रीधातोः उगन्ते धातुभ्यः परस्य कि न स्यात् अतः श्री धातोः श्रुत्वा उगन्तेभ्यश्च भू भूत्वा क्रीकृत्वा क्रीतो अनिदेव अस्ति दीर्घनिकारान्तः वर्तते धातु त्री तरण प्रमल तीर्थ ये सी दीर्घ रुपाठ मध्य उदत्ता पथिता उद्वाती सेट ते पिंक् किसु प्रत्यय अनीटो अतः श्री श्रुवा श्रीअय सेट दीर्घ रे सेट दीर्घऊंताे ये सेटा स निषेधो विधीये ये अनीट सूचना एव तेषा कृते निषेधो श्री अयम सेट दीर्घ ऊकाराता सर्वे सेट दीर्घ सर्वे सेट ते किसु प्रत्ययुनी अतः श्री श्रुवा तीर्थ भू भू रूप ये अनीस अनीता सन्त यहाइ्ला तरी के सेट उत्वा प्रत्यय अजंता उत्तर सही चत्वारा दी चर सेट मध्ये श्रीधागम निषेध क्रिय अतः किंतु श्री धातु कृतेगम निषेधो नतः श्रय्त् श्वी शी शवय्व शी शय अजंता धातूना मध्येम धातूना शी डी शी अथ्रीक्द सूत्रम वर्त अतुते दीर्घकार अच्छोक्नो क्यम इडागमो किम विधीये झ्रि अयम धातु धातु पाठ मध्ये सेठ व्रश्यू अयम धातु धातु पाठ मध्ये वेट झ्रिअ अयम धातु सेट शुकम निषिध्यते अतः अन पुनःगम प्रति प्रसूय अथ जरि रूपम होती व्रश्यू अयम वेट अस्तवा प्रत्यए निजागमो व्रश्चिव अथ चूंग सूत्रेण पू धा क्त्वा निष्ठयोः इडागमो विकल्प्यते अतः पूत्वा पवित्वा इति रूपं भवति इत्थञ्च क्त्वा प्रत्यय कृते सर्वे आकारान्ताः एजन्ताश्च अनितः सन्त्येव धातुपाठ मध्ये इकारान्तानां मध्ये श्वी दीङ् शीं एते त्रयः सेटः श्री धातु उकारान्तानां मध्ये पूङ इति एकः वेट् अन्ये सर्वे सर्वे ज्री अनेट रे अ दीर्घ रे झ्री अय धा सेजंता धातूनाल धातूम उच्य क्लिश्वा कथ्य से तब यति कथ्यते तदपि भवति क्लिशक्त्वा निष्ठयोः क्लिशु उपतापे दिवादिः क्लिशु विवाधने धातुः त्र्यादिः द्वयोः ग्रहणं भवति अत्र अनयोः क्वि भवति क्लिष्ट्वा क्लिशित्वा वसति क्षुधो रिट् भस क्षुध एतौ द्वौ अणिटौ धातुपाठ मध्ये एतयो इरागमो क्वी वस उषि क्षुधि खुध पूजा क्वा निष्ठ सैचि जाुहोति धातु उदित ये सी उदित धा तेरे प्रत्ये वेटो ते मध्ये अंचु धात्र विधीये लुभो विमोहने। विमोहने। लुभा, विमोहने अर्थे। विमोहने भवती, तत्र अन्यत्र निष्य सैोहने तु अम धातूना धातुपाध मध्ये उस्वुकार अबंधक ते स उदितकरण से प्रयोजन किम, उदिवा वा ये संज्ञा ते सर्वे धातव उदिता परस्वा प्रत्ययगमोति यहां शिव तमु तान् तातुपाठ मध्ये धातवस्वकार संता तेभ्य परस्तमो वापस ते धा पक्षुष्टुभु शिंभु शिंभुमु कमु जमु जिमु झमु क्षेवु ग्रसु ग्लसु जिषु विषु मिषु प्लुषु पृषु वृषु मृषु शसु शंसु शमु अचु खनु ऋषु घृषु शासु चमु दम्भु भ्रंषु यशु शमु तमु दमु श्रमु भ्रमु क्लमु शीधु श्नसु क्लसु शृणुषु असु जसु तसु दसु वसु घृषु ऋधु घृधु तञ्चु तनु शनु ऋणु तृणु ृणुचुञ्चु खुजु खुजु वृतु वृधु श्रीधु मृधु ु स्रंसु ध्वसु भ्रंसु भ्रंशु श्रंभु रमु कमु दिवु वंचु चंचु तंचु तंचु शिवु श्रीवु ठिवु आंगश्सु धाव सातुपाठ मध्ये उदित अमु केचन अय उदित कथय केशाचित मते अय उदित नेशा धातूना एभ्य धाभ्य परस्वा प्रत्यय सेजागमो वावे अन्े ये धातव अवशिष्टा प्रत्येक अनेक धातूना विज्ञान भवत् व्यग धातूना ये अवशिष्य सोनी अयमे क्रम वर्त पाशा यद विज्ञान क्रिएत यदवशिष्यते तत्तु स्वयमेव सिध्यति तत्कृते यत्नस्य आवश्यकता